के इन लफ्जों ने यहाँ का माहौल और ज्यादा तनाव वाला बना दिया हर कोई उसकी बात सुनकर दंग रह गया उसके सामने पड़ा हुआ पेपर इस केस के बारे में काफी कुछ बयान कर रहा था ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके सामने घना कोहरा छा चुका है जहाँ पर किसी भी रास्ते पर यकीन करना काफी मुश्किल साबित हो रहा था हर्ष तो काफी कंफ्यूज नजर आ रहा था सो उसने अजीब सी शकल बनाते हुए सवाल किया अरे अभी ये केशव पंडित वाला केस खत्म नहीं हुआ और हम लोग गाजियाबाद वाले केस पर काम करने लग डेविल केस अनुष्का ने हर्ष की तरफ देखकर उसे पेपर की तरफ देखने का इशारा करते हुए कहा डेविल केस केस आपको नया आ गया क्या हर्ष ने कन्फ्यूज होते हुए कहा अरे गाजियाबाद केस गाजियाबाद केस का नाम ही डेविल केस है अनुष्का ने फिर अपना सिर पकड़ते हुए कहा हम्म हर्ष अभी भी कन्फ्यूजन ही था विक्रांत ने फिर अपनी बुआ टेडी करते हुए कहा मेरा ये मतलब नहीं है मुझे बस ये लग रहा था कि शायद किरण को कुछ पता हो इसीलिए मैं उसके पेपर्स चेक कर रहा था लेकिन मेरा जहां तक मानना है कि किरण का डेविल केस से कोई कनेक्शन नहीं है नैना ने, ने, ने फिर अपने होटों को चबाते हुए कहा लेकिन विक्रांत अभी तुम्हें तो ये जो स्केच मिला था तब तुमने कहा था नया सब, सब समझ गया तो तुम क्या समझ गए बताओगे दरअसल विक्रांत ने जब एक्साइटेड होते हुए कहा था कि मैं सब समझ गया तब उसका मतलब अपने डुप्लीकेट टास्क से था उसे अपने अदृश्य शक्ति के सिस्टम का मतलब समझ में आया था लेकिन ये पेपर में जो डेविल बनकर आया था ये तो विक्रांत के लिए भी अभी तक अबूझ पहली बना हुआ था उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था विक्रांत जानता था कि अब उसे जल्द से जल्द कोई बहाना बनाना होगा वरना उसकी पोल खुल जाएगी ऐसे में उसने कुछ देर सोचने के बाद कहा मुझे पहले लगा था कि मुझे कुछ समझ में आ गया लेकिन अब मैं खुद कन्फ्यूज हूँ यहाँ उसने फिर पेपर पर बने हुए डेवल पैटर्न की तरफ इशारा करते हुए कहा जब मैंने पेपर को सूरज की रोशनी में देखा तो इस पर मुझे कुछ मार्क दिखाई पड़ा तो मुझे लगा कि मैं शायद पेंसिल से इस मार्क को हाईलाइट कर सकता हूँ लेकिन तब मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था इस पर किस चीज का पैटर्न बना हुआ है लेकिन ये पेपर पर डेवल कैसे बनकर आ रहा है वे मुझे समझ में नहीं आ रहा विक्रांत ने फिर आगे कहा दरअसल इस पेपर के ऊपर जो पेपर था उस पर डेवल का स्केच बनाया गया था इसी वजह से इस पेपर पर भी हल्का हल्का स्केच छपा हुआ है और दूसरी बात यह है कि इसके ऊपर जो पेपर था उस पर डेविल का स्केच जहाँ तक है किरण पंडित ने ही बनाया लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर उसने स्केच बनाने के बाद पेपर गायब क्यों कर दिया सर अनुष्का ने कुछ देर तक बेहद सीरियस होकर सोचने के बाद कहा भले ही डेविल का स्केच हमें किरण पंडित के पेपर के बीच में मिला है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है की कि किरण पंडित का इस केस से कुछ कनेक्शन है उसके पेपर्स के बीच में डेविल का स्केच मिलने का कुछ और भी कारण हो सकता है और दूसरी चीज हम लोग अभी थोड़ी देर पहले केशव पंडित के लिए अपनी पत्नी का खून करने का रीजन ढूंढ रहे थे ना तो ये नहीं हो सकता कि शायद केशव का डेविल केस से कनेक्शन रहा हो और इसके बारे में किरण को पता चल गया हो और फिर इसी के चलते केशव ने अपनी पत्नी किरण का खून कर दिया हो विक्रांत ने तुरंत ही बेहद एक्साइटेड होकर मुस्कुराते हुए कहा मैं भी यही कह रहा था मुझे तो हर्षित वाली थ्योरी से थोड़ा डर भी लग रहा था बल्कि इसीलिए मैंने हर्ष को भेजकर किरण पंडित का सीपीयू मंगवाया था ताकि उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक की जा सके मुझे लग रहा था कि कि किरण खुद अपने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी नैना ने, ने, ने फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा किरण को पक्का केशव के सीक्रेट का पता लग गया था और उसे ये चिंता हो रही थी की शायद गाजियाबाद वाले केस में भी केशव पंडित इन्वॉल्व है शायद इसी वजह से वो अपने मरने से पहले काफी अजीब बिहेव कर रही थी एक्साइटेड ने होकर अपनी आवाज करते कहीं किरण उसके राज के बारे में सबको बता ना दे फिर इसीलिए उसने किरण को मारने का प्लान बनाया वैसे ये बात तो पहले भी मेरे दिमाग में आई थी हाँ विक्रांत ने भी हल्की सांस छोड़ते हुए कहा और फिर उसने अपने माथे पर आ रहे पसीने को साफ करके हर्षित की तरफ इशारा करते हुए कहा लेकिन ये जो हर्षित कह रहा था वो काफी अजीब है ना अगर सच में किरण पंडित इस केस में इन्वॉल्व है तो जब विक्रांत बोल रहा था उसके रोंगटे खड़े हो उठे थे विक्रांत का एक्सप्रेशन देखकर नैना खुद काफी भयभीत हो उठी थी उसे अचानक से काफी ज्यादा डर का अनुभव होने लगा उसका दिल काफी जोर जोर से धड़कने लगा ऐसे में उसने तुरंत ही विक्रांत से सवाल किया तो तुम्हारा मतलब यह है कि डेविल केस में सिर्फ केशव पंडित ही इन्वॉल्व नहीं है बल्कि किरण पंडित भी इन्वॉल्व है इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में सिर्फ एक मर्डरर नहीं है बल्कि दो मर्डरर हैं। अनुष्का ये सुनकर काफी शॉकड रह गई थी उसने लगभग डर से बुदबुदाते हुए कहा, मैं मैं किरण के बैकग्राउंड में पता लगाती हूँ हर्षद को यहाँ पर चल रही बात को समझ में नहीं आई ऐसे में उसने तुरंत ही सवाल किया क्या हो रहा है एक मिनट हर्ष ने अपने हाथ से ताली पीटते हुए कहा वो काफी कंफ्यूज नजर आ रहा था अरे कोई मुझे भी बता दो की क्या हो रहा है ये सब पता नहीं क्या बातें किए जा रहे हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये किरण पंडित का कनेक्शन गाजियाबाद वाले केस से कैसे जुड़ गया हर्ष रुको मैं बता रहा हूं तुम्हें हर्षित ने हर्ष का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा और फिर उस केस के बारे में लेटेस्ट जानकारी देने लगा जब हर्ष ने पूरी बात सुन ली तब तो उससे रहा नहीं गया और वो एक्साइटेड होकर चिल्ला पड़ा क्या हे भगवान अनुष्का चिल्लाते हुए कहा इसके साथ ही उसने कम्प्यूटर की स्क्रीन की तरफ दिखाते हुए कहा वो डर से कांप रही थी उसने इसी डर से भरे लफ्जों में कहा किरण पंडित ने भी अपना ग्रेजुएशन गाजियाबाद के कॉलेज से किया है वो केशव से दो साल छोटी थी और जिस साल उसने गाजियाबाद वाले कॉलेज में से एडमिशन लिया था ठीक उसी समय डेविल केस हुआ था और उस टाइम किरण गाजियाबाद में ही थी तो हो सकता है कि वो खुद ही इस केस में इन्वॉल्व हो नैना ये बात सुनकर काफी शॉक्ड रहेगी और उसने कहा मुझे लगता है कि अब हमें इसके बारे में थोड़ा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा खास तौर से हमें अभी खुद से सवाल करना होगा आखिर ये दोनों हम लोगों से क्या चीज छुपाने की कोशिश कर रहे हैं विक्रांत ने कभी नहीं सोचा था कि ये केस इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए अभी डेविल केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिशियली शुरू भी नहीं हुआ था लेकिन उससे पहले ही इस केस से जुड़ी काफी सारी इन्फॉर्मेशन एक के बाद एक करके सामने आती जा रही थी एक मिनट इस टाइम अचानक से विक्रांत कंप्यूटर के आगे बैठे बैठे चिल्ला उठा मुझे मिल गया यह किरण पंडित की ब्राउजिंग हिस्ट्री देखो उसकी मौत के मात्र दो हफ्ते पहले उसने अपने कंप्यूटर पर डेविल शब्द सर्च किया था और फिर उसने गाजियाबाद मर्डर केस के बारे में भी सर्च किया था वो पिछले कई दिनों से इन चीजों के बारे में कई दिनों से नेट पे सर्च कर रही थी नैना फिर बेहद शॉक्ट होते हुए कहा क्या किरण पंडित ही डेविल केस की मर्डर है विक्रांतन भी फिर अपनी बुआई टेडी करते हुए जवाब दिया अगर किरण पंडित मर्डरर है तो फिर भला वो क्यों नेट पे जाके डेविल केस की डिटेल सर्च करेगी नैन नै फिर से आगे कहा अच्छा हो सकता है कि वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में याद कर रही हो। डेविल केस के मर्डरर होने के नाते हो सकता है की उसको अपने काम पर पछतावा हो रहा हो या फिर हो सकता है की वो खुद के ऊपर प्राउड फील कर रही हूँ कुछ भी वजह हो सकती है इंटरनेट पर केस सर्च करने के कई कारण हो सकते हैं